प्रश्नोत्तरदीप माला साधक चर्या जिज्ञासा साधक को किस प्रकार रहना चाहिए साधना में विघ्न क्या है समाधान साधक वही है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य हो चाहे मोक्ष लक्ष्य हो अथवा भोग कोई तो लक्ष्य होना चाहिए साधक को इसी प्रकार रहना चाहिए कि उसके लक्ष्य से विपरीत लक्ष्य से दूर ले जाने वाला कोई व्यवहार न हो पाए इस विषय में सतत सावधान रहना चाहिए लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में जो सहायक बने वही व्यवहार उसे करना चाहिए साधक का जो भी व्यवहार कर्म या चिंतन उसे अपने लक्ष्य से दूर करता है वही उसकी साधना में विघ्न है जिज्ञासा क्या साधु को अपरिग्रही रहना परमार्थ दृष्टि से, से अनिवार्य है यह अपरिग्रह कैसा होना चाहिए समाधान जितने मात्रा से आपका आज का काम चल सकता है उतना मात्र संग्रह रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो यही अपरिग्रह है हमारा काम दो कपड़ों से चल सकता है तो हम पांच कपड़े क्यों रखें हमने बहुत से लोगों को देखा कि उनके पास मात्र एक धोती है उससे ही वे अपना काम चला लेते हैं शाम को गमछा पहन लेते हैं और धोती धोकर फैला देते हैं सवेरे फिर धोती बाँध कर दिन भर व्यवहार करते हैं और रात गमछा में गुजार देते हैं साधु को परिग्रही रहना बहुत ही आवश्यक है ऐसा न करने पर उसका आत्मबल कमजोर पड़ जाता है और जो परिग्रह रखा है उसके निमित्त से साधना में बहुत से विक्षेप भी आ जाते हैं जिज्ञासा साधु के लिए विचरण करते हुए रहना ठीक है या एक जगह रहना समाधान मुख्य बात यह है कि चाहे विचरण करो अथवा एक जगह रहो भजन ठीक से होना चाहिए साधक का भगवान से नित्य संबंध बने रहना चाहिए उसके हर व्यवहार में गुरु आज्ञा अनुसूचित रहनी चाहिए हमने भ्रमण भी करके भी देखा है और एक जगह रहकर भी व्यक्ति को यही निर्णय करना चाहिए कि उसका भजन जिस प्रकार से ठीक हो सके वही करे भ्रमण विशेष रूप से तपस्या के लिए किया जाता है उसमें भजन करना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत हुआ तो भगवान नाम स्मरण हो सकता है पर जिसकी निष्ठा बन गई है उसका भजन तो घूमते फिरते भी चलता रहता है जिसकी ऐसी निष्ठा नहीं है उसे एक जगह रहकर अपने जीवन को तपोमय बनाना चाहिए और भजन करना चाहिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह रहने की निष्ठा बनाने के लिए घूमना भी पड़ता है घूमने के बाद अनुभव होता है कि एक जगह रहकर ही साधना होगी अन्यथा साधना करने बैठता है तो थोड़ी सी कठिनाई देखकर सोचता है कि घूमना ही ठीक है इसलिए पहले थोड़ा घूमकर जगत को पढ़ ले, घूमने की कठिनाइयों को समझ ले तो एक जगह रहने पर मन घूमने का संकल्प नहीं करेगा जब इस प्रकार एक जगह साधना में बैठे तो पूर्ण अंतर्मुख होकर साधना करें और बाहर के प्रपंच के विषय में चिंता छोड़ दें दूसरे व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोचते हैं ये सब विचार मन में न लावे अंतिम बात तो यह है कि आप चाहे एक जगह रहो या घूमो तपस्या भजन इंद्री निग्रह इन सबको ठीक रखना चाहिए यदि ऐसा न कर सके तो न यह ठीक होगा और न वह जिज्ञासा उर्धरेता कौन बन सकता है समाधान पुरुष रेता बनने के लिए आवश्यक है कि साधक अष्ट विध मैथुन का पूर्णतः त्याग करके ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन करे, साथ ही उसका आहार विहार अत्यंत संयमित और शुद्ध हो प्राणायाम का अभ्यास करे और मन को किसी उत्कृष्ट परमार्थिक साधना में लगाए रखे। ऐसा करने पर वीर शुद्ध हो जाता है और वह प्राणायाम आदि अभ्यास के बल पर उसे संरक्षित करने में समर्थ हो जाता है उसके बाद साधना के बल पर जब साधक वीर्य प्राण और मन तीनों को सुषुम्ना में प्रवेश कराने में समर्थ हो जाता है तभी वह पूर्ण रूप से ऊर्जरेता हो सकता है जिज्ञासा साधक एक ही परिस्थिति में मन को अधिक समय तक कैसे स्थिर रखे समाधान यह काम एक दिन में नहीं होगा इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है प्रारंभ में साधक को साधना में एक ही स... साधन को लेकर नहीं चलना चाहिए बल्कि परमार्थ विषय कई परिस्थितियाँ बन, बनानी चाहिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और जब ध्यान से उबे तो कुछ समय जब करना चाहिए जब से भी उब हो तो मानस पूजन करना चाहिए उसमें भी अधिक समय हो जाने पर यदि विक्षेप हो तो आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन करना चाहिए इस प्रकार से कई भूमिकाएँ बनानी पड़ेगी मन को तो चंचल रहने की आदत पड़ी है एक जगह अधिक समय टीकेगा नहीं यदि इस प्रकार से अलग अलग साधनों में नहीं लगाएंगे तो जगत की ओर चला जाएगा मुख्य बात यह है कि जहां आपकी प्रीति अधिक हो जाती है मन को सुख मिलने लगता है तो वहां से जल्दी नहीं उठता परमार्थ का अपनी साधना का महत्व बैठ जाता है भजन में विषयों से अधिक रस मिलने लगेगा तो मन नहीं उबेगा विचार करना चाहिए कि विषयों से जो सुख मिलता है उसमें तो बहुत पराधीनता है परंतु भजन के सुख में कोई पराधीनता नहीं इस प्रकार का विचार करते करते जब भजन का महत्व और रस विषयों से अधिक हो जाएगा तो मन भजन में लगा रहेगा फिर मन को एक ही परिस्थिति में लंबे समय तक रखने में कोई समस्या नहीं रहेगी